केन उपनिष् प्रथम खंड भाष्य अनदेव तदेता अनेन वाक्यन आत्मा इति प्रतिपादीते श्रोतुः आशंका तत् तत्कू आत्मा ब्रह्म आत्मा लामाधिकृतः कर्मण उपाससने संसारी कर्मोपासनं वा वा साधनं ब्रह्मादि देवान् इच्छति। अन्य उपास्यो कर्मोपाससम अ्रह्मादिदेवा स्वर्ग व प्राप्त तस्तपा विष्णु ईश्वरइ्राणो व्रह्म आत्मा लोक प्रत्यय अन्य तार्किका। ईश्वरा अन्य आत्मा इति आचक्षते तथा कर्मिनः अमुम कर्म अमुं यजा यज्ति देवता उपासते तस्माुक यद्विदित उपा तब्रह्म भेत तन्य उपाससकता आशंका शिष्यलिंग उपलक्ष्य तद्वाक्या वा आह मा एव सं यह ब्रह्म जाने हुए वस्तुओं से पृथक है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है इस वाक्य के द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा बतलाए जाने पर श्रोता शिष्य के मन में शंका उत्पन्न हुई आत्मा भला ब्रह्म कैसे हो सकता है क्योंकि आत्मा सामान्यतः उस संसारी जीव को कहते हैं जो कर्म कांड अथवा उपासना के अनुष्ठान द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वर्ग की उपलब्धि करने का इच्छुक है अतः उस उपासक से भिन्न विष्णु शिव इंद्र या प्राण हिरण्यगर्भ रूप जो उपास्य है उसका तो ब्रह्म होना उचित है परंतु आत्मा का नहीं क्योंकि इसके लोक विश्वास का विरोध होता है जिस प्रकार अन्य न्याय शास्त्री आत्मा को ईश्वर से पृथक बनाते हैं उसी प्रकार कर्मकांडी मीमांसक लोग अमुक का यज्ञ करो अमुक का यज्ञ करो कहकर भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं अतः उचित तो यही होगा कि जो विदित अथवा उपास्य है वही ब्रह्म हो और उपासक उससे भिन्न हो शिष्य में ऐसी शंका के चिन्ह देखकर या उसकी वाणी से समझकर कर आचार्य कहते हैं ऐसी शंका मत करो